भाष्य अध्याय कठोपनिषदभाष्य वल्ली दो नई सा तर्कण मतिरापने प्रोक्ता न सुज्ञा प्रेष यां तमाप सत्यतिथिशी यादिघनो भूयान्नचिकीतृष्टा हे प्रियतम सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भी भिन्न शास्त्र आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है अहा, तू बड़ा ही सत्य साधारण धारणा वाला है हे नचकेत हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो अत्य प्रोक्त आत्मनिन् उत्पन्ना येया या मागम तर्केन न प्रतिद्यात्मतीर्नेैषा तर्केण सबुद्यूह मातृनापने ना प्रापणीए नापनेतव्या वातव्याम सबुद्धि परिकलिंचिद येयमाग्र अभुता मतिरण्य नैवागमाजेन आचार्यन ताकिका प्रोक्ता सति सुज्ञा भवती हे प्रेष्ठ प्रियतम अतः अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए आत्मा में उत्पन्न हुई जो यह शास्त्र प्रतिपाद्य आत्मविषयक मती है वह तर्क से अर्थात अपनी बुद्धि के वा वोहमात्र से प्राप्त होने योग्य नहीं है अथवा यह समझो कि यह आत्मबुद्धि तर्क शक्ति से अपने तथ्य यानी छोड़ी जाने योग्य नहीं है क्योंकि तार्किक तो आध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ होता है वह अपने बुद्धि से कल्पना किया हुआ चाहे जो कहता रहता है अतः हे प्रेष्ट प्रियतम यह जो शास्त्रजनित आत्मबुद्धि है वह तो तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार द्वारा उपदेश की जाने पर ही सम्यक ज्ञान की कारण होती है का पुनः सा तर्कागम्या अच्छा तो तर्क से प्राप्त न होने योग्य वह मति कौन सी है इस पर कहते हैं याम मति मती प्रदानेन आपह आपसी सत्या अभी विषया धृतीज तव सम सत्यधृतिर्भताशीत तुते मृत्युर्चकेतसम तुल्यो विज्ञानस्तुत ताधिकल्यों नोस्म्यं भूयाद पुत्र शिष्यो वापृ कृदृजा दृष्ट हे नचके पृष्टा जिस मति को तूने ने मेरे वर प्रदान से प्राप्त किया है जिस तेरी धृति सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है वह तू सत्य धृति है बत इस अव्यय से अनुकंपा करते हुए जमराज आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचकेता से कहते हैं कि हे नचकेत हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र अथवा शिष्य मिले परंतु वह हो कैसा जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है पुनरपि आह नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा कर्म फल की अनित्यता। अन्यता जानाम्य हमसे निध्रुव प्राप्यते ही ध्रुवं ततो मैं नाचिकेत अन्य द्रव्य प्राप्तमानि नि मैं यह जानता हूँ कि कर्म-फल रूप निधि अनित्य है क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता तब मेरे द्वारा नचकेत अग्नि का चयन किया गया उन अनित्य पदार्थों से ही मैं अपेक्षिक नित्य या याम्यस पद को प्राप्त हुआ हूँ जानाम्य हम सेवधि निधि कर्म-फल लक्षण निधिव प्राथत असाव नि नस्द नित अध्र ध्रुव यस्तु अनित्य असुखात्मक सेध स एववा द्रव्ये द्रव्यप्य जिसके लिए निजी खजाने के समान प्रार्थना की जाती है वह कर्मफल रूप निधि ही से है यह अनित्य सदा न रहने वाली है ऐसा मैं जानता हूँ क्योंकि इन अनित्य यानी अस्थिर साधनों से वह परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है ही यत तस्मान जानतापि इति तस्मा मैया जानता अनित्य प्राप्यत अनित्य भी सुख साधन प्राप्यत नचिकेत अव्य पश्वादि स्वर्गसुखसाधन भूत तेनाहरापन्नोंम्यम स्थान स्वर्गाख्यमेक्षि प्राप्त वानस्मी। क्योंकि ऐसा है इसलिए मैंने यह जानबूझ कर भी कि अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती नचकेत अग्नि का चयन किया था अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन किया था उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर अपेक्षित नित्य स्वर्ग नामक याम्य स्थान को प्राप्त हुआ हूँ नज़केता के त्याग की प्रशंसा काम सी जगत प्रतिष्ठा कृतो अभय से पारम तो महद्द्दुर्गा प्रतिष्ठा दृष्टा ध्याचके सासाक्षी हे नचकेत तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति अवधि जगत की प्रतिष्ठा यज्ञल के अनंतत्व अभय की मर्यादा और महती अणिमाश्वर्युक्त गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है तो काम सामति सर्वे का जगत साध्यात्मा भूताधिदेय प्रतिष्ठाश्र सर्वात्मकत्वात् फल हैरण्यगर्भम पदमनंत मना मनंत्यम अभस्य च पारम परां निष्ठा सोम स्तुम महदिमायादुणस सोमच मनमहच्च निरतिशयत उम विस्तृण गतिम प्रतिष्ठा स्थिति महात्मनौ अनुतमी दृष्टि भृत्या धैर्य न धीरो धीमस नचके सासाक्षी पर आकाशनतिश्ठानी सर्वेतंसारोग जातम अहो बतानूत्म गुणोस्मी किंतु हे नचके तुमने तो धीर धीर्धतिमा होकर कामनाओं की प्राप्ति समाप्ति को, क्योंकि इस हिरण्यगर्भ पद में ही संपूर्ण कामनाएं समाप्त होती हैं तथा सर्वात्मक होने के कारण अध्यात्म अधिभूत एवं आधिदेव रूप जगत की प्रतिष्ठा यानी आश्रय को यज्ञ के अत्यंत अनंत अर्थात अनंत फल हिरण्यगर्भ पद को अभय के पार अर्थात परानिष्ठा को और स्तोम स्तुल्य तथा महत अमादि ऐश्वर्य आदि का अनेक गुणों के संघात से युक्त इस प्रकार जो स्तोम है और महत् भी है ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने के कारण स्तम तो महत उर्गा विस्तृत गति को तथा प्रतिष्ठा अपने सर्वोत्तम स्थिति को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया अर्थात एकमात्र पर वस्तु की ही इच्छा करते हुए इस संपूर्ण सांसारिक भोग समूह का परित्याग कर दिया अहो तुम बड़े ही उत्कृष्ट गुण संपन्न हो यम तम ज्ञातमीक्षा सेत्मा जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो आत्मज्ञान का फल तम दुदर्शम दुदर्श गूढ़मनुप्रविष्टम गुहा हित आध्यात्म पुराणम आध्यात्मयगागमेन देव मीरो हर्षशोको जहाति उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देते हैं तम दुदर्शम दुखे न दर्शनम अश्येति दुर्दर्शोति सूक्ष्म गूढ़म गहनम अविषं प्राकृत विषय विकार प्रखन्नेत गुहा गुहायाँ बुद्ध स्थित त्रोपलभ्य आनवात्वरेष्ठ गैकानकटे गहवरे ठतीती गठम यत एवम् गूढ़ो गुहातो गेष अतो दुर्दर्शः अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्दर्शम जिसका कठिनता से दर्शन हो सके उसे दुर्दर्श कहते हैं गूढ़ अर्थात गहन स्थान में अनुप्रविष्ट यानी शब्दादि प्राकृत विषय विकार रूप विज्ञान से छिपे हुए गुहाबुद्ध में उपलब्ध होने के कारण उसे में स्थित तथा गहवरिष्ठ गह्वर विषय यानी अनेक अनर्थों से संकुलित स्थान में रहने वाले देव को जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ स्थान में अनु प्रविष्ट और बुद्धि में स्थित है इसलिए वह गहरेष्ठ है तथा गहरेष्ठ होने के कारण ही दुर्दर्श है तम पुराण पुरातनम अध्यात्मयोगागम विषयभ्य प्रतिसत्य चेतस आत्मनि समाधानम् अध्यात्म अध्यात्मयोगिगम मा देवत्म धीरो हर्ष शोकावात्मन उत्कर्षापकर्षय अभावाजहा उस पुराण यानी पुरातन देव को अध्यात्म योग की चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगा देना अध्यात्म योग है उसकी प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष अपकर्ष का अभाव हो जाने के कारण हर्ष शोक का परित्याग कर देता है इसके शिवा। विवितम मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है मैं तुझ नचकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ अर्थात हे नचकेत मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है एक तदात्मतत्व यद हम रक्षा भी तछ्रुवाचार्य प्रसादात्मसमगात् पिगृह्यो मर्त्यो मन धर्मा धर्मादनुपेत धर्म प्रबुद्यम्य पृथकृत शरीरादेह अणु सूक्ष्मेतमात्म आप्य प्राप्य स मर्तो विद्वादते मोदनीय हर्षणीय आत्मा लब्ध्वा तदेत विध ब्रह्म सदम भवन नचिकेत ताम प्रत्यपावृतद्वार विवृत अभिमुखीभूत त्वाम् मोक्षारहम मन्यभिप्राय इस आत्मतत्व को जिसका कि अब मैं वर्णन करूँगा उसे सुनकर आचार्य की कृपा से भली प्रकार आत्म भाव से ग्रहण कर मरण धर्म मनुष्य इस धर्म धर्म विशिष्ट आत्मा को सरिराज से उद्यमन करके यानी पृथक करके तथा इस अड़ु अर्थात सूक्ष्म और मोदनीय हर्ष योग्य आत्मा को उपलब्ध कर वह मरणशील विद्वान आनंदित हो जाता है इस प्रकार के तुझ नज़केता के प्रति मैं ब्रह्म भवन भवन को खुले द्वार वाला अर्थात अभिमुख हुआ मानता हूँ अभिप्राय यह है कि मैं तुझे मोक्ष के योग्य समझता हूँ यद्य हम योग्य प्रसन्नश्चास्मी भगवन माम प्रति नचकेता बोला भगवान यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सर्वातीत वस्तु विषयक प्रश्न अन्यत्र धर्माद्य अधर्मा अन्यत्रस्मात्ता कृतात अन्यत्रत्र भूताच यद्यसी तद्भ जो धर्म से पृथक अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है ऐसा आप्य से देखते हैं वही मुझसे कहिए अन्यत्र अर्मा धर्माद अनुष्ठान नात तत्फला कारकेभ्य पृथग्भूत अथान्य अधर्मा तथान्यस्माता कृत कार्यम कारण अस्मा अन्यत्र क्रांतात अंतान्यूताक्रांता कालास् भविष्य तथा कालत्रेण वर्तमान कालत्रण्यं परछि यदृश् वस्तु सर्व व्यवहार सर्व्यवहारगोचराती पश्यसी तह्यम जो धर्म जाने शास्त्री उसके फल तथा कर्ता करण आदि कारकों से अन्यत्र पृथक भूत है तथा जो अधर्म से भिन्न है और कृत कार्य तथा अकृत कारण इस प्रकार इस कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म प्रपंच से भी पृथक है यही नहीं भूत अर्थात बीते हुए भव्य आगामी तथा वर्तमान काल से भी अन्यत्र है तात्पर्य यह है कि जो तीनों कालों से परिच्छि नहीं है ऐसे जिस संपूर्ण व्यवहार विषय से अतीत वस्तु को आप देखते हैं वह मुझसे कहिए पृष्ठव ने मृत्युवाच पृष्ठम वस्तु विशेषणातरम च विवक्षन इस प्रकार पूछते हुए नचकिता से पूछी हुई वस्तु तथा तो उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से अमराज ने कहा ओंकारोपदेश सर्वे वेदा यदमा मनंते तपान से सर्वाणुच यदंती यदिक्ष ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह यो मितेत सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ ओम यही वह पद है सर्वे वेद यदम पदनीय गमनीय अविभागे नाम प्रति प्रति भागे नाम अनतीगेनामती बादयी सर्वाच यहान यदि यदिक्ष ब्रह्मचर्य गुरुकुलवासलक्षणम्वा ब्रह्माप्त चलती तत्वे तुभ्यम पदम जुम इति संग्रहेण संक्षेप तो ब्रवीमी समस्त वेद जिस पद अर्थात गमनीय स्थान का अविभाग यानी एक रूप से आमनन प्रतिपादन करते हैं समस्त तपो को भी जिसके लिए कहते हैं अर्थात वे जिस स्थान की प्राप्त के लिए हैं जिसकी इच्छा से गुरुकुल वास रूप ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म प्राप्ति में उपयोगी कोई और साधन कहते हैं उस पद को जिसे कि तू जानना चाहता है मैं संक्षेप में कहता हूँ ओ मित्येत तदेतत्पद यदुभुक्षितया यदत ओ मित्योम शब्द वाच्य मोह मो मुं ओम शब्द प्रतीकम च ओम यही जही पद है यह जो ओम है यानी जो ओम शब्द का वाच्य और ओम ही जिसका प्रतीक है वही वह पद है जिसे तू जानना चाहता है